सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं आपकी वर्षा दीदी मिया अरे ये किसकी आवाज है बिल्ली की अरे मुझे तो बिल्ली बहुत पसंद है आपको भी पसंद होगी मिया मियाओ करके आसपास में मंडराने वाली आज मैं आपको उसी बिल्ले की कहानी सुनाने वाली उस बिल्ले का नाम है चीकू या कहो चिकू तो इस कहानी का नाम है चलता फिरता हैट। और इस कहानी को लिखा है निकोलाई नोसोव ने और अनुवाद किया है मीनाक्षी ने जिसे हमने लिया है बाल पत्रिका कोपल से तो सुनिए कहानी चलता फिरता है चिकू एक बिलौटा था वह अलमारी के सामने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 वे हैट को चिक्कू पर गिरते हुए देख नहीं पाए थे हालांकि उन्होंने कुछ अजीबोगरीब आवाज जरूर सुनी थी शेखर यह देखने के लिए मुड़ा कि क्या हुआ फर्श पर हैट पड़ा हुआ था वह उसे उठाने के लिए गया लेकिन जैसे वह नीचे झुका चिल्ला उठा अरे कोई बचाओ क्या हुआ मयंक ने पूछा यह जीवित है कौन हेट क्या बेवकूफी है अरे ल मयंक उसे देखने के लिए उठा अचानक हैट उनकी ओर सरकने लगा मयंक चीखा और दौड़कर सोफे पर चढ़ गया शेखर उसके दाहिनी ओर कूद गया इसी बीच हैट रेंगते हुए कमरे के बीचो बीच रुक गया यह सब देखकर लड़कों का दिल धड़कने लगा हैट उनकी ओर बढ़ रहा था ओह बचाओ! वे नीचे कूदे और तेजी से कमरे के बाहर भागे जैसे ही वे रसोई घर में पहुंचे उन्होंने अपने पीछे दरवाजे को धड़ाम से बंद कर लिया हेड का क्या माजरा है क्यों ये चारों ओर चहलकदमी कर रहा है शेखर ने आश्चर्य से कहा संभवतः कोई उसे डोरी से खींच रहा हो मयंक ने कहा जाओ जाकर देखो शेखर ने कहा चलो साथ चलते हैं। मैं एक कुरेदनी ले लेता हूँ अगर वह फिर हमारी ओर बढ़ेगा तो मैं उसे जोर से मारूंगा रुको मैं भी एक कुरेदनी लेता हूँ हमारे पास केवल एक ही है फिर मैं एक बड़ी छड़ी ले, ले लेता हूँ उन्होंने खुद को कुरेदनी और छड़ी ऐसी लैस किया धीरे से दरवाजा खोला और बाहर देखा कहा है वह वहाँ कोने में हैट वही फर्श पर पड़ा हुआ था देखा यह अब हमसे डरने लगा देखो मैं इसे भगाता हूँ शेखर ने कहा उसने अपनी कुरेदनी से मेज के पाए के सामने पीटना शुरू किया तुझे मैं देख लूंगा लेकिन हैट टस से मस नहीं हुआ चलो आलू ऐसी मारे मयंक ने कहा वे रसोई घर ऐसी आलू लाए और हैट पर फेंकना शुरू किया अंततः मयंक ने मारा हैठ हवा में उछला और कराहा। मिया किनारे से धूसर पूछ का एक हिस्सा बाहर निकला था चिक्कू लड़के चिल्ला उठे मयंक ने बिलौटे को पकड़कर गले से लगा लिया बेचारे चिक्कू तुम हैट के नीचे कैसे आ गए थे लेकिन चिक्कू कुछ नहीं बोला वह केवल गुरगुराया और अपनी चमकीली आंखे झपकाने लगा बच्चों ये थी कहानी चलता फिरता हैट आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल इस कहानी को लिखा था निकोलाई नोसोव ने और अनुवाद किया था मीनाक्षी ने इसे हमने लिया था बाल पत्रिका कोपल से आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते है तो व्हाट्सऐप ग्रुप ऐसी जुड़ने के लिए नाइन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 बाल चौपल बाल चौपाल सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ